उत्पत्ति का कथन किया हुआ है वास्तव कोई भी चीज आत्मा के अंदर नहीं है नहीं है तो निषेध कर दिया सच अत्यक्ष अभवत पहले बोला है सच अत्यक्ष अभवत सत्मने मने आकाश और वायु त्य मने पृथ्वी चल पृथ्वी पंचभूत इन पांचों को उत्पन्न हुआ कहते बोले सच अत्यक्षेद करके नेति त्य से दूसरा नेति जिन जिनको मैं उत्पन्न हुआ करके कहा हूँ वास्तव में से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ है इसके लिए दो बार कहना पड़ा दो चीज की उत्पत्ति भी एक बार निषेध करते तो कहते महाराज आपने तो एक को किया, चलो त्यक निषेध कर दिया मान लूंगा स्थल को सूक्ष्म इसलिए यहाँ निर्देश देते हुए यहां महाराज बहुत सुंदर है और कभी दोनों को निषेध करने के लिए दोनों कथन तक तक कर दिया नीति नीति अतः सर्वे भावी ना हेतु अजम प्रकाश इसलिए अग्रही भाव रूपी कारण के माध्यम से सर्वम अजम इति है वास्तव में सब कुछ अज ही है ऐसा जब प्रकाशित किया जा रहा है निषेध हेतु के द्वारा ही आत्मा को प्रकाशित किया जा रहा है आपका सर्वग्राही भावे नजम प्रकाशते सर्वाश कहते हैं सर्व विशेष प्रतिषेधा सकल विशेषो का प्रतिशोध कर दिया गया अथात आदेशो नीति नेती, नेती थी अब इसके बाद तुम्हारे अंतिम उपदेश दिया जा रहा है कि भाई ये नहीं है ये नहीं है बस ही अंतिम उपदेश यदि प्रतिपादित इस अंतिम उपदेश वाक्य की तरफ प्रतिपादित आत्मनो दुर्बोध तम मनमाना आत्मा अत्यंत दुर्बोध का स्वरूप है ऐसी मानती श्रुति पुनः पुनः उपाय पुनः पुनः अन्यान्य उपायों के माध्यम से तक प्रतिपादित उसी आत्मा का प्रतिपादन करने की इच्छा से यदि व्याख्या जो जो बीच में व्याख्यान किया गया था उन सबको निषेध करती जा रही है कैसे ग्राह बुद्धि विषयम ग्राही कौन है जो कुछ उत्पत्ति वाला हो ग्राही है जो कुछ व्यापति का विषय है वो ग्राही है उनको अपलपति उसका अपलाप कर दे रहा है उसका पवाद कर दे रहा है ये शुरू अर्थात काने का तात्पर्य है, है मैंने मूर्त मूर्त ब्राह्मण में प्रतिभा जितने मूर्त मूर्त सत्य है उन समस्त प्रपंच को ही निषेध करता हुआ ये श्रुदी कहती है शहित ने आत्मनो अर्थापत्ति के माध्यम से आत्मा के अदृश्यता दर्शें दी अदृश्यता को ही दर्शा रही है जो कुछ भी दृश्य ग्राही है वह आत्मा नहीं है जो कुछ भी अदृश्य अग्राही है दृष्ट स्वरूप है दृष्टा है वो वास्तव में आत्मा है इस दृष्टि का भी जो दृष्टा है नहीं दृष्ट दृष्टि रूप विद्युत इसलिए कहा जो परिचन्न दृष्टित्व तो मंत्रित्व अनुभव कर रहे हैं, इन सब का भी जो वास्तविक स्वरूप उदाचेतन जो दृष्टित्व तो उसमें भी है वो, वो उसको जो है ना कोई दर्शन नहीं कर सकता विषय रूप है वृत्ति करके उसका अनुभव करना चाहेगा तो नहीं कर सकता उपायस्य उपेयनि अजानता उपायता उपेयतात्पर्य नोए तत्व तन निष्ठत् जितने भी उपाय हैं वो विपेयी में निष्ठा प्रदान करने के लिए होते हैं और उसको ऐसा तुम अजानता ऐसा आप लोग जानिए उपायत उपेयराही माँ भो दीदी उपाय रूपेण व्याख्यात को आप उपये रूपेण ग्रहण न करें ये सर मूर्त अमूर्त जितने भी व्याख्यान हुआ है आकाश उत्पन्न हुआ वायु उत्पन्न हुआ अग्नि है जल है पृथ्वी है सार सृष्टि का जो वर्णन हुआ ये उस आत्मा का बोध कराने का एक साधन है उपाय है और न कि इस उपाय को उपे ही ग्रहण कर लो यही बार मारती गए छुटी गहरी इसलिए बार मारती गए ऐसा बार बार तो सब कही रहे है जिसलिए सृष्टियों के बारे में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में श्रुति कहती है अतएव सृष्टि सत्य है ये तो पकड़ रहे हैं आप तब उसी पर खंडन करते नहीं नहीं इनका कथन हुआ है आत्मा अत्यंत दुरवबोध होने ऐसी पहले अध्यारोप के मार्ग कथन करने के दृष्टिकोण ऐसी सृष्टि की व्याख्यान हुई है और उसी का अपवाद के द्वारा आत्माध कराना हमारा लक्ष्य है इसलिए ये जो अध्यारोप और अपवाद का साधन है उपाय है इस उपाय कोई वास्तव पारमार्थिक उपाये है ऐसा कभी तो ग्रहण न करें उपाय व्याख्या इस बातु कह अग्राह्य भाव हेतु कारणेन साधेन उपायन निन्नु ततच एवं उपाय उपे निष्ठता जानता इसलिए इस प्रकार से उपाय का उपयनिष्ठता को समेत प्रकार से जानो कि जितने उपाय हैं इन साधनों के माध्यम से हमारी निष्ठा को कहा ले जाना चाह रहे हैं उपेय में निष्ठा बनाना चाहते हैं ऐसा जानिए उपेय शिचा और उपेय क्या है जिसमें उपायों के माध्यम से हमारी निष्ठा बननी है नित्रान स्थिति की निष्ठा में स्थिति है जिस प्रज्ञा से कहा पूछा गया था उसी का नाम निष्ठा वो उस किस्म न्ये गुरुपत्व नित्य है और एकजय स्वरूप है ते उस आत्मा को का उपेयर से बाह्यंत्र अजम आतु तम प्रकाशते स्वये तादृशी जो अज है ऐसा आत्म तो तत्व तो तो को स्वयं ही उस समय अप्रकाशित हो जाता है कहते हैं और अद्वितीय परमार्थभ है और, और द्वैत जो है पारमार्थिक नहीं है द्विद आया कहा से उत्तम हो गए पारमार्थ दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि अब भी पहले भी था बाद में भी सदा सदात ही है ऐसा चीज में जगत पत्ती की अध्यारोप कैसे हो गया कल्पना हुई तो किसने की कैसे की क्या हुआ कहते कि सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्व तत्व जायते यस्य तस्य ये जायते कहते है जो कुछ भी आप उत्पत्ति करते हो जन्म सतो ही माया जन्मितते माया से ही इन सकल वस्त, सद वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती है न तो तत्व तत्व तो, तो इनकी उत्पत्ति पारमारिक उत्पत्ति वस्तुओं का आप नहीं कह सकते हैं और जिन लोगों के मत में यक्ष मते तत्व तो, तो जायती जिन लोगों ने जिसके मत में ये बात मान लिया गया सद वस्तु जितनी भी हैं इनका जन्म होता है उनके मत के अनुसार भी हमारा कहना है कश्य मते भी जायते उत्पत्तिशील वस्तु का ही जन्म हो सकता है अनुत्पन्न अनुत्पत्तिशील वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती है जिसका उत्पत्ति होने की संभावना है उसी की उत्पत्ति हो सकती इसकी संभावना ही नहीं, नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी वालु काम नहीं होता में ही होता है अरे अघटना पटे से माया कर रहे से कहते नहीं माया की भी अपनी एक मर्यादा है कल्पना की भी एक सीमा है भैया कल्पना की भी एक सीमा है तो सीमा पर लांग कर, कर। तो तो दिया जाता है घटना पटिया सीमा जो कभी नहीं घटने वाली घटनाओं को करके दिखा देती है तो इस दृष्टिकोण से जगत उत्पन्न नहीं, नहीं हो जगत दिखा रही है यही सबसे बड़ी बात है अघटित है ये उत्पन्न नहीं, नहीं है ना अनुत्पन्न को उत्पन्न कर दिखा दिया इसलिए महा पैसे कह दिया जाता है अनुत्पन्न जगत तो आता में तीनों कालो में कभी उत्पन्न नहीं है नह और उसको आप ऐसा अनुभव करा जिस उत्पन्न है और रोज उत्पन्न हो रहे नई नई चीजें पैदा हो रहे हैं नई नए बच्चे पैदा हो रहे हैं आकार विकार विचित्र सब कुछ विचित्र-विचित्र होते जा रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहा इसलिए उसको गया घटित घटना इसका मतलब तो ये नहीं कि की वंदापुत्र पैदा कर देता मैं माया को मारूंगा ऐसा नहीं रेत से जो तेल निकल जाए मैं माया को मारूंगा ये इसका तात्पर्य नहीं माया की यही विशेषता है उसने अपनी मिथ्या करने के लिए ही जान करके अपनी ही कल्पना के अंतर्गत एक सदभा सृष्टि और विधवा सृष्टि भी दिखाया और से एक जो है वंधिया भी दिखाया सारी माया कहीं ना माया नहीं तो अंतर्गत है ना ये भी वंधिया कहाँ है वो भी माया में का है, वो भी माया में माया का ही सब ग माया ने खुद ही ऐसी कल्पना जान कर दिखाया ताकि माया की मिथ्या तब तो जान पाए स्वयं ने ऐसी सृष्टि की रचना कर दी ताकि खुद की मिथ्या तब तो निश्चय समेत प्रकार कर सके ये माया की अपनी विशेषता है और उसकी कृपा है सभी जीवों के ऊपर ऐसे सारे उल्टा पुलटा होते है तो आप मिथ्या किसको मानेंगे किस आधार पर मानेंगे फिर आपको कहा ना बढ़िया माया ही सत्य जैसा उल्टा पुलटा करती रहती है इसलिए ही व्यवस्था कल्पना को भी माया ने अपने आप पर सीमित कर लिया है और सीमित करने का फल यही है कि माया की मिथ्या तो आप आसानी से निश्चित कर सके इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा यश तत्व जाय तस् मते जातम विजाते शिकार एवं श्रुति वाक्य शब ही अभियुक्ति ऐसी सिद्धि कर रहे हैं सैकड़ों और श्रुति वाक्यों के माध्यम से सब आयाभ्यंतरम स्थिति निश्चित में तक यह बात निश्चय कर लिया गया तो कार्य का भावित अज आत्म तत्व अद्वैत ही है और इससे बिन कोई दूसरा तत्व में है ही नहीं ये बात सिद्ध हो गया और श्रुति के अगर प्रेद कर दिया लेकिन युक्तिया पुनर्निर्धार्य दी युक्ति के द्वारा भी उसी बात को दो, दो बारा निर्णय करने के लिए यह अगली अग्रिम कार्य आरंभ हुई है तरह तत् सदा अग्राह्य में तदमिति असदेव आत्मतत्व वही है यदि वो आत्मतत्व तो अग्राही है सदा ही अग्राही है तो फिर तो निश्चित रूप ऐसी वह आत्मा तत्म तत्व तो खपुष के समान अत्यंत असत है न न कार्य ग्रहण क्या कार्य ग्रहण हो रहा है द्वैत का अनुभूति हो रही है द्वैत ग्रहण हो रहा है इसका मतलब इसका ग्राहक कोई ना ग्राह कोई जरूर है वो भले ग्राही नहीं है ग्राही का ग्रहण हो रहा है तो कोई ना कोई इसका ग्राहक जरूर है ये ग्राही, ग्राह ग्राह ग्राही वस्तुओं को हम ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई इसका ग्राहक मान ग्रहिता जरूर है ग्रहण करने वाला जरूर और उसी का नाम आत्मा यथा सतो माया विनो मै सत जो मायावी है मायावी तो असत नहीं है ना मायावी तो सत है उसकी ही अपनी माया से वह अनेक प्रकार के कार्यो को जन्म दे देता है दिखा देता है तेम जगतो जन्मात्मक कार्य गृह मनम मायाविन इव परमा संतम आत्मा जन्म मायास्पद अवगमयती किसी प्रकार जो जगत है जन्म आज तक कार्य इसमें जो निष्पन्न हो रहा है जन्म रूप जो कार्य माया के द्वारा प्रसिद्ध वस्तुओं के समान जन्म जो कार्य हम देख रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं हम वह ऐसे अनुभव के प्रति माया विनमी जिस उसे मायावी के निर्मित वस्तुओं से भिन्न मायावी है उसी प्रकार ग्राही, माने से ग्राही, गृह माननीय सगल वस्तुओं से भिन्न मायावी के समान कोई न कोई पारमार्थ सद्वस्तु को मानना ही होगा परमार्थ संतम आत्मा ऐसी आत्मा को जगत जन्म मायास्प अवगम उसको मानना होगा जिस उसे जगत का जन्म जिस अधिष्ठान में जगत का जन्म को माया के माध्यम से हुआ है जब माया का अधिष्ठान बना माया माया का अधिष्ठान रूपेण आश्रय रूपेण जो है आपको अवश्य स्वीकार करना होगा जैसे मायावी की माया का अधिष्ठान मायावी होता है और वह स्विन्न स्व्य अनंत कल्पित वस्तुओं को दिखा देता है उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा आत्मनिष्ठी माया है और आत्मा अपनी ही स्वनिष्ठ माया से स्वभिनत और स्वह्यत नगत दृश्य को दिखाता है जगत उत्पन्न करता है मानव य सतो ही विद्यमान कारणात माया निर्मित हस्त्याधिकार्य से जगत जन्म न असत कारण तुम यह मानना होगा इस कार्य का कोई न कोई सत कारण जरूर है किसी असत कारण ऐसी उत्पन्न नहीं हो सकता है जिसलिए सतो ही विद्यमान जो सत रूपे न विद्यमान वस्तु है वो तारज कारणों से ही माया निर्मित हस्त अधिकारी कार्य की उत्पत्ति होती है जैसे माया के जन्म निर्मित हस्ती अधिकारी के समान और तो माया क्या है सदरूप है विद्यमान है ऐसे विद्यमान है माया से ही अपना कार्य हुआ समस्त हस्ती अधिकारी उत्पन्न जैसे हुआ। उसी प्रकार कोई न कोई विद्यमान सदरूप कारण मानना होगा जिससे जगत का कार्य रूपा जन्म हो सके न सतक कारणार्थ असत कारण उत्पत्ति की आप कर ही नहीं सकते हो न तो तत्व तत्मा न जन्म ग आत्मा है जमाने सत्य वो ही तत्व था ऐसा माया तत्व था हस्त्यादि रूप हो गया महादेवी के माध्यम से यहाँ पर भी आत्मा स्वयं ही जगत बन गया किसी न किसी निमित्त से निमित्त तो हम कल्पना कर लेंगे लेकिन आत्मा का ही तत्व था परिणाम मान ऐसा माया का परिणाम वह हत्यादी है या आत्मा का ही परिणाम है जगत मान लीजिए गुरक्ष कहता है तो सिद्धांत नहीं न तू तत्व आत्मनव जन्मा विजे तत्वता आत्मा का जन्म का कथन करना बिल्कुल उचित नहीं होता कि यो भी परिणामी हो जाए फिर उसका भी कोई अधिष्ठान में ढूंढना पड़ जाएगा जैसा माया का परिणाम उसका दिया है तो माया का अधिष्ठान हम जानते हैं एक मायावी नाम की चीज है क्योंकि तो आत्मा का परिणाम जगत पा तो जाए फिर आत्मा का भी कोई कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा तो नित्य होगा अधिकारी होगी होगा क्योंकि मायावी खुद परिणाम कर ले अपने आप को फिर वापस लौटेगा कैसे वो जब दूध दही बन जाएगा दही दूध नहीं बन जाता मायावी हाथी घोड़ा बन गया फिर मायावी वापस बनाएगा कैसे वो हाथी घोड़ा से वापस मायावी बनना पड़ेगा ना कैसे बनेगा वो कौन बनाएगा उसको तो दुख परिणाम हो गया इसलिए वहां भी आपको मानना पड़ेगा माया मात्र परिणामी है और मायावी अपरिणाम अपरिणाम मायावी ने अपनी परिणामी माया से हस्त्यापी कार्य को उत्पन्न कर यहाँ पर भी वो कहना पड़ेगा अपरिणामी आत्मा ने अपनी में विद्यमान विद्या सदरूपी विद्यमाना परिणामी माया से इस जगत उत्पन्न किया है ये व्यवस्था करनी पड़ेगी अथवा सतो अथवा इसके इस कार्यक्रम को का दूसरे शब्दों से भी हम घटा सकते हैं दूसरे तरीके से सतो विद्यमान से वस्तु रज्वादे है विद्यमान सदरूपी वस्तुगण रजवादी उन्हीं के सर्पाधिवत माया जन्म वे ही सर्पादियों के समान माया उत्पन्न हो गया है माना जाता है सर्पादि रूपेण विवरण मत माया रज्जो ही सर्पाकार परिणत हो गया माया से न तो लेकिन सर्प रूपेण होगा लेकिन तत्वता रज्ज सर्प नहीं बन जाता प्रतिभाषिक माया ने रज्जु को प्रातिभाषिकी परिणाम सर्पाकार से दिखा दिया इसी प्रकार से माया आत्मा को ही प्रातिवादी परिणाम को स्वीकार करते हुए उसमें जगत को दिखा सकता तथा तथा अग्राह आत्मा पहली वाक्य में क्या किया कि आत्मा को बिल्कुल तो अलग कर दिया और माया का परिणाम हुआ ऐसे कह दिया पर आत्मा परिणाम दिया और यहाँ ऐसे नहीं कर आत्मा का ही परिणाम हो गया लेकिन ऐसा कैसे वो परिणाम तात्विक परिणाम ही औता आत्मा का अंदर जो है जगत का परिणाम है वो कैसा आता परिणाम हो गया माया सर्पवत जगत रूपे माया जन्म रज्जु में दिखाई देते सर्प आदि के समान जो है माया के द्वारा आत्मा को ही जगत रूप जन्म लिया हुआ जैसे आपको दिखाई देते रहेगा तत्व देव अजस्य जत्मो जन्मो तत्प्रति अज आत्मा का जन्म कभी मान नहीं सकते यसे पुनः परमार्थ सद अज मात तत्व जगद जायते वादिनो जिन वादियों के मत में ये सब नहीं वादिना जिस वादी के मत में परमार्थ सद अजभुत आत्म तत्व ही जगत रूपे हो जाता है नहीं कस्य अजम जाय शक्ति वक्तुम लेकिन वे वास्तव में कसे मत कार्सवादी के मत में उस अज की उत्पत्ति वे भी वास्तव में कथन नहीं कर सकते क्यों अज है फिर जन्म है परस्पर विरोध हो जाएगा परस्पर विरोध परस्पर विरोध होने से वो तो वे हो जाएगा तथा कस्य अर्थात जातम जाए थे इसलिए कहना पड़ेगा भाई उनके भी मत में वो आत्मा ऐसी अर्थ उत्पन्न अर्थात जाए न तो अर्थात जातम जाति की आप इसलिए उत्पन्न होने के स्वभाव वाला होने से उत्पन्न हुआ है ऐसे ही सिद्ध होता है ततच यदि फिर वे कहे नहीं भाई एक से उत्पन्न उससे वो उससे वो फिर तो क्या होगा अनवस्था फिर अनवस्था तो सुन इसलिए जाता मैने जायमान उत्पत्ते में न अनुभव जिसका हो सकता है उसी की उत्पत्ति होती है अन्य नहीं तस्मात इसलिए जन्म माइक होने के कारण से माया के तरह है जन्म जन्मात्मक कार्य अतएव अजम एक महत्व एवं आत्मत्व सिद्धम इसलिए जो आत्मदत्व है वह है एक है अद्वितीय है यह बात सिद्ध हो गया यद यदि ये आपने निश्चित कर दिया इसलिए यहाँ हनुमान ने कैसे किया सर्वम जगत इदम जगत जो है कैसा है सत्पूर्वकम कार्य तत् जो जगत कैसा है सतपूर्वक है कार्य होने से रज सर्वत्त माया निर्मित मायावत इतना लेकिन पूर्व पक्ष ही कहता है ये व्याप्तम नहीं माने यद यद कार्य तद तूर्वकम ये व्याप्तम नहीं माने क्यूँ नहीं मानोगे क्योंकि ऐसे भी असतवादी लोग हैं वो असत से भी जन्म मानते तो सत से ही जन्म कहाँ से हुआ सब सत्य असत पूर्वक भी माना है बौद्ध लोग हैं जो असतपूर्वक भी जन्माना यज्ञ कार्यम तर्वम असतपूर्वक है ना सर्वम शून्यम शून्यम इसका मतलब कारण का स्वरूप क्या है शून्य असत है इसलिए यज्ञ कार्यम तत्त असतपूर्वकम ये भी मान रहे है ना इसलिए हम आपकी बात को कैसे मानेंगे तो जब सिद्धांत जी कहता है असत पूर्वक कार्य असतो माया जन्म तत्व तो नहीं व्युज न तत्व माया वापि जायते असतः माया जन्म असत वस्तु से माया भी किसी चीज को जन्म नहीं दे सकती जो असत्य है उस असत्य से माया ने लाख कोशिश कर ले उसे कोई चीज को पैदा करना नहीं दिखा सकती उत्पत्ति के पूर्व जिसमे जो वस्तु असत्य है कुछ तो असक्त आत्मा कुछ वस्तु से कभी भी किसी भी चीज को माया उत्पन्न नहीं कर सकती जैसे वालुका ने तैल का पूर्वकालीन असत रूपता ही है अतव तारस असब अवच्छिन्न वालुकाओं से तय की उत्पत्ति माया भी नहीं कर सकती है क्यूँकी वो जो वालुका है तैलात्मक कार्य दृष्टिया क्या है असक्त आवच्छिन्न की तैल जिसमें उत्पन्न हो सकता है उसी में तेल के सत्य मानी जाएगी जैसे तिल में तेल का सत्य माना जाएगा तो सत्तावच्छिन्न तिल से तैर की हो सकती है और असक्तावच्छिन जो है वालुकाओं से तेल की नहीं हो सकती है तैल आत् दृष्टिया वालुका तेल के दृष्टि से असत है इसलिए रू रूपी उस वालुकाओं में तेल रूपी कार्य को माया अतएव माया की स्वतंत्रता नहीं है स्पष्ट हुआ ये ना सोचे माया हमारी जगत को दिखा रही है तो कुछ भी दिखा सकती है नहीं नहीं माया भी परतंत्र इसलिए सांख्य की प्रकृति वेदांत की माया में अंतर हो गया तो स्वतंत्र मानते हैं हमारे यहाँ स्वतंत्रता नहीं माया का अधीन हो करके माया कार्य करती है कल्प का अधीन कल्पनाए मायाओं से की जाती है इसलिए कहते की देखो असत वस्तुओं से माया भी किसी भी चीज को जन्म नहीं दे सकती तत्व तथा तो दूर के बाद अतत्व तो जन्म भी नहीं दे सकती प्राधिभा जन्म कोई प्रदान नहीं कर सकती है इसे तत्व तो जन्म नहीं वही उज्ज्य दृष्टांश समझा रहे हैं जिस वजह से वंद्र न तत्व तत्व न माया वापी जाते व्या में व्या पुत्र को माया के द्वारा भी कोई तत्व तुम प्रदान नहीं कर सकता है असत कार्यवाद असंगत है स्थापित हुआ सब परिवार को ही मानना पड़ेगा अंत चैन जो भी hmm? वही नियम लगा रहे ना उन्हीं की कार्यिका तो है माध्यमिक कार्यिकाओं से तो यही भी का आधार तो वही है उसका खंडन करने कार्य बनाई हुई है वो भी वही कहते आ जाए अंत चैन से वर्तमान था पहले असत्य बाद में असत होगा वैश्विक क्या है इसलिए जो सदरूपण प्रतीत वो भी असत है और हम क्या कहते पहले सत्या बाद में भी सत रहेगा बीच में जो कितने प्रांतित्व बीच में भी सद ही है वर्तमान में भी पहले आत्मा है बाहर में आत्मा है बीच में भले आत्मा नहीं दिखाई दिया अनात्मा दिखाई दिया फिर भी आत्मा ही है इंडिया भी पहला असद है बाहर में असद है बीच में सब दिखाई दिया असद नहीं दिखाई दिया तो भी बीच वास्तव में असत ही है यही कार्य का वही शब्दावली में भी कोई अंतर नहीं माध्यमिक कार्यिका में आप देखोगे शब्दावली यही है आदवं चेन्ना वर्तमान की तरफ यही शब्दावली है और शब्दा यहाँ भी वही है नहीं नहीं सत्कार को लेकर हम घटाते हैं वो तो असत को लेकर घटा रहे हैं इसलिए का खंडन की बिना आपके मत सिद्ध नहीं हो सकता है युक्ति से उसका खंडन कर रहे हैं उनके कार्य भी वास्तव में क्या है सदरूपेण भ्रांति मात्र है वह तो असद ही होता है ये उनका शब्द क्षणिकम है ना कोई चीज उसका वास्तव पारमार्थिक है नहीं सत्य नहीं भाष्यकार करते देखे असतवादी नाम असत अभाव्य माया तत्व तो वन युजते जो सत्य है जो अभाव रूपा वस्तु है उस अभाव पदार्थ से माया के द्वारा भी तत्व तो किसी कार्य उत्पत्ति किसी भी प्रकार से जन्म नहीं हो सकता कथं चना जन्मते क्या अदृष्ट ऐसा होता हो कि संसार में देखने को नहीं मिले नहीं व्याप्र माया तत्व तो, तो वा जाए थे क्योंकि वंध्या में पुत्र की उत्पत्ति माया से भी तप नहीं हो सकता तस्मात असतवाद दूर तो अनुपूर्ण इसलिए यहाँ असत जो कथन करते हैं लोग वह दूर से ही जो है खंडित हो गया समझो ठीक है सत से माया जन्म इत्युतम इसलिए बात कहा गया सत का ही माया के द्वारा जन्म अपने कथन के विद्यमान वस्तु के की जन्म हो सकता है उसके लिए दृष्टांत समझा रहे हैं उसी को उपादन कर रहे हैं यथा स्वप्ने दया स्पंदते माया मन तथा जागृत स्पंदते माया मन कहते जिस प्रकार से यथा स्वप्ने स्वप्न में द्वित्रृपया भाष को मायाया माया से यह मन स्पंदित कर लेता है माया मन या अस्पंद मनसा प्रती आप जो है स्वप्न में स्वनिष्ठ अविद्या रूपी माया से वह मन क्या करता है द्वैत आभास को निरंतर परिणाम करके अनुभव करते रहता है मान लो या वह प्रती करते रहता है मान लीजिए ठीक उसी प्रकार तथा जागृत भाषम जागृतयाल में भी जो द्वैताभास भाष अनुभव कर रहे हैं यह अभी जागृतकालीन मन अपनी ही अविद्या के माध्यम से परिणाम करता अनुभव कर लेता है या उसको जो है प्रतिदी कर ले रहा है समझो तथा तो जागृत स्पन्दे माया मन और मन क्या लगे है मन क्या है सदमात्री है यहाँ वो अनेक एक है ना वह एक होता भी अनेकदार रूपे परिणत हो रहा है या प्रदीत होता अविद्या के माध्यम से कदम सतो माया एवं जन्म इतुते सत्य है सत्य ही विद्यमान वस्तुओं का ही माया के और जन्म होता है आपने कैसे कह दिया कदा रज्जा विकल्प सर्पो रज्जु रूपेण अवेक्ष मान सन जिस में विकल्प सर्प रजू रूपे नहीं दिखाई देता है जितना लंबा चौड़ा को उससे ज्यादा लंबा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा ना। नित्र लंबा चौड़ा रज्जु होता है उसे ज्यादा लंबा चौड़ा या उसे छोटा सांप कभी दिखाई नहीं देता जितना लंबा चौड़ा रज्जु उतनी ही लंबी लंबा चौड़ा सांप दिखाई देगा विशेषता है नम करते हैं तो अधिष्ठान की सीमा को लंग नहीं कर सकते का जब पाद्य विश्वास एक बार में क्यों देख रहे हैं आप एक बार उसे हम यहाँ अधिष्ठान बता माया और लंबा चौड़ा है तो लंबा चौड़ा जग दिखनी चाहिए ना यह नहीं इसलिए उसको समझो वो बात जो कही जा रही है सृष्टि दृष्टिवास कही जा रही है और ये बात है दृष्टि सृष्टिवास सृष्टि दृष्टिवास में ईश्वर स्वतंत्र है मर्जी से एक पाद में आपका को सृष्टि कर दिया है और आप उसको दे स्वयं जीव रूपे प्रवेश करके उस रूप से देखता है और दृष्टि सृष्टि वाले में ऐसा नहीं है आप ना आप की दृष्टि जहां तक गई वहां तक आपने सब कुछ देखा जहां तक आप गए वहीं तक आपकी आत्मा है आपका तो का अलग तो है नहीं भी नहीं नहीं सर्वत्र व्यापक है तो सर्वत्र आप उस चीज को किसी को लेकर यहाँ ध्यान लेकर रखते हुए कह रहे हैं कि रूपे नवेक्ष मान समा परमार्थ्यात् आवेक्ष मानम इसी प्रकार मन जो है परमार्थ होता जो विज्ञप्ति स्वरूप आता है उस रूप से दिखाई देता हुआ सदा ग्राह्य ग्राह रूपेण द्वैया ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वैताभाष रूप ऐसी प्रकाशित हो गया या तो परिणत हो गया अधिष्ठानात्मक मैंने अधिष्ठान से भिन्नोकर मन स्वतंत्र कुछ नहीं कर पाया अधिष्ठान कौन है जो पारमार्थ विज्ञप्ति रूपा है आत्म रूप से जो है जाना जाता है अनुभव किया जाता है ऐसे आत्मा के साथ अभिन्न रूप ऐसी सदभाव को प्राप्त हुआ मन यह ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वैतावास को स्पन्दित करता है यथा स्वप्ने माया रजवा में वह जिस प्रकार से स्वप्न में और जिस प्रकार से रज्जो में आप सर्प ये सब कैसे हुआ माया से हुआ है माया तथा हमारे तद्व देव जागृत मैंने जागृत स्पंदित है ठीक उसी प्रकार से जागृत है मैंने जागृत में स्पंद हो रहा है कि मन का ही ये सब परिणाम विशेष मात्र है माया मना चर्जा वास्तव में मन का ही परिणाम नहीं है मन भी नहीं है इधर कहते हैं स्पंदता ईव ही चर्चा आत्मा से अभिनव होकर वह माया आत्ता सब को अपने में लेकर कर के मन भी क्या करता है सदरूप हो करके अपने विद्वान अविद्या रूपी माया से ये जगत रूपी द्विदा भाष को दिखा देता है लेकिन वास्तव तो में दिखाने के समान ही है की वास्तविक उत्पत्ति वास्तविक मन का परिणाम या प्रदीति इत्यादि होनी नहीं सकता इसलिए भाष्यकार ने मन स्पंदनम भी अवस्थभूतम माया अधीनम यदि ज्योतिम ठीक करते है माया क्या धील? मन का जो स्पंदन है अवस्थुभूत तो आई है इस बात को प्रकट करने के लिए यहाँ युवक शब्द का प्रयोग प्रयोगकर ने किया है इसलिए उसका अद्विन दया भाषम मन स्वप्रेन संशय अद्वच दया भाषम तथा जागरण संशय जब स्व प्रकार में अव्यक्त एकमेव अद्वितीय मन ही ग्रह ग्रह का आदि द्वित भाव से भाषित होता है अद्वं दया भाषण स्वप्ने की संशय है इसमें किसी को कोई संशय नहीं है वो तो भय मत अविवादित है इसी प्रकार ऐसी जागृत कालीन जो आप अनुभव करे इसमें भी क्या है वो मन ही कारण है और मन भी वास्तव में वास्तविक नहीं होने से वास्तविक कारण कौन हुआ आत्मा अद्वैत आत्मा ही द्वैताभाष रूपेण जागृत काल में है इसमें कोई संशय नहीं है ज्जुरूपेण सर्प पर आत्रूपेण अद्वयम् अद्वयम सत दया भाषम न संशय रज्जू रूपेण सब के समान परमाण विद्यमान होते हुए अद्वयम सद मन अद्वै भाव को प्राप्त मन एक में वितीय मन भी दया स्वप्ने दया को प्राप्त करता है कहा स्वप्न में इसमें कोई संशयनीय न संशय है नहीं स्वप्न हत्या चक्षुरारी विज्ञान वितरक स्वप्न में हस्तारी ग्राह्य या उसे ग्राहक चक्षुरारी ये दोनों के ये दोनों विज्ञान व्यरेक नहीं हस्ती जो आपको एक विज्ञान धारा चल रहा है वहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैं खा रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ ये सब वृत्ति विज्ञान चल रहा है उस विज्ञान से अतिरिक्त न वहाँ पर कोई इंद्रिया है न कोई व कारण भी नहीं विषय भी नहीं और इन करण और विषयों के द्वारा वहा जो अनुभव करतेर में अगर कर कोई काम कर रहा है वो भी अलग नहीं है स्वतंत्र ग्राहक रूप में जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके मन से कोई आदमी नहीं था अरे ग्राह ग्रह ग्राहक त्रिपुटी रूप अकेला मन विभाग किया ग्राह्य या उनके ग्राहक चक्षराधि ये दोनों के दोनों नहीं है किससे बिन्न नहीं है वो विज्ञान व्यतिरिक से कुछ भी नहीं है वहाँ के मन की जो है वृत्ति लहर चल रहा है सीरियल जागृत तभी ती तो वर् जागृत रे उसी प्रकार के परमार्थ तो सब विज्ञान मात्र अभिशेषा क्यूँकी जब परमार्थ सद है विज्ञान मात्र है उससे जो भिन्न कुछ भी नहीं है तब समाज उसके उसी की अनंत रूप प्रति मात्र ही है तब पूर्वक जी कह सकता है महाराज आपका दो कर्ण मान लिया में मन और जागृत में ब्रह्म तो हो गया दो कारण दो है ना दो है बात में में कारण ब्रह्म नहीं था हैं तो मन नहीं किया एक में मन ही सब कुछ कर रहा है और जागृत में ब्रह्म ही रूप से दिखाई दे रहे इसलिए आपने उसको दृष्टान पर घटाया और स्थान भिन्न है इसलिए मन और ब्रह्म दो कारण हो गया अतविद्वैत सिद्धि हो गई पूरे पक्षी चाहता है तो भाषा सतर्क रज्जू रूप सर्पकार ने कहा था, था, था? रज्जू रूप से ही सर्प है सर्प अपना सुंदर कुछ भी नहीं है रज्जु ज्ञान के प्रति भी रज्जु कारण है चाहे जागृत काल में आप सर्प को देख रहे हो चाहे स्वर काल में सर्प देख रहे हो दोनों ही सर्पों के प्रति रजु कारण है जागृत काल में भ्रांति हुई रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई है वहाँ भी सर्व का रज्जु ही है सप्रकार रज सब दिखाई दिया उस सब का सबका प्रतिष्ठान रज दोनों को वहाँ भी कौन व्रहण कर रहा है मन यहाँ भी मन इसलिए एक है दो तो है और मन को मन भी है कहाँ से प्रतीत तो मन में सदगा से आया ब्रह्म से। इसलिए ब्रह्म ही मूल कारण है इसी को ध्यान रखते हुए जो है अगले कार्यकाल की जो है भाष्य कर रहे है रज सर्प विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एवं के समान विकल्प नूप जो है जो अनुभव कर रहा हूँ वह द्वैत रूप में मन ही है और कुछ नहीं इसे स्पष्ट करने वाले मनोदृश्य सचराचरम मनसो शमनी भावे द्वैतम न उपलब्ध मन से देखने योग्य है यह जो कुछ भी जड़ चेतन द्वैत है मनोदृश्यम विदम द्वैदम जो कुछ भी द्वैत आप अनुभव कर रहे हैं अधिष्ठान भिन्न मन कारणिगम है अधिष्ठान भिन्न मन को हम कोई कारण ही मान सकते अधिष्ठान से भिन्न मन कोई कारण ही नहीं है अधिष्ठान कौन है ब्रह्म इसलिए ब्रह्म ही कारण है मन कारण ही नहीं है उस समय में भी मन देख रहा है कहाँ देख रहा है मन ने स्वप्न को देखा कहा देखा मन ने स्वप्न को कहा देख आत्मा नहीं देखेगा और कहा देखेगा उसका और कोई अधिष्ठान हो नहीं सकता किसी भी कल्पना का भ्रम से अतिरिक्त कोई अधिष्ठान नहीं हो सकता इसलिए कहा के कार्योत्पत्ति जो हम कहते हैं आकाश अवच्छि भ्रम ऐसी वायु वायु अवच्छि ब्रह्म से, से अग्नि ऐसे कहा जाता है हृदय पर है ना? तो उस मांड के ऊपर रेखा उस रेखा में भरा है रंग इनह का सब गाय ये नहीं है कि रंग रेखाओं में पट में नहीं है कह सकते हो और रेखाएं मंड पे है पट पर नहीं है केवल मंड ही बेचारा पट में है न रेखाएं पट में है न रंजित वस्तु पट में है चित्र भी पट में नहीं ऐसा कोई कह सकते है क्या उत्तरो उत्तर जितनी हम कार्य कल्पना भी करते जाए वे कार्य भी सब वास्तव उसी अधिष्ठान में, में नहीं है। इसलिए ब्रह्म में मन की कल्पना भी मन ने जगत को पैदा कर लिया तो जगत भी गाय है ब्रह्म ही है मन में है ऐसा नहीं सोचना और जगत जो ब्रह्म नहीं है ये नहीं है ब्रह्म ही होगी मन में होते हुए ब्रह्म है या नहीं मनस्ताविन्न होकर ब्रह्म में है कि सामान्य के बिना विशेष की प्रती हो इसलिए कहते कि देखो मनोदेशंचित सचरा जो कुछ भी चढ़ चेतन आप देख रहे हो जो मन से देख रहे हो योग्य मानते हो वो मनो दृश्य है अर्थात मन ही है मन एवं दृश्य रूपेणी थी मनो मन दृश्य में मनोदृश्य नहीं मन एवं दृश्य रूपी ही सर्प रूपेण है ना, ना? रज्जू के द्वारा देखा गया सब रज्जु में सर्प अलग ऐसा कुछ भी नहीं है रज्जू ही सर्प इसलिए मन ही दृश्य मन मनसो ही अमनी भावे आमनी भाव निरुद्ध क्यूँकी मन के निरुद्ध जाने पर मन जो है विकल्प नूपी वृत्तियों से परिणत जब तक नहीं हो निरुद्ध हो जाए तब क्या होगा द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे ये जो वार्ता सुशिप्त अवस्था में चले जाओ अमणिभाव तक क्या है शिक्ष अवस्था जहाँ मन लीन हो गया वृत्ति रूप परिणाम नहीं है उस अवस्था में क्या हो रहा है कत नहीं उपलब्ध थे द्वैतम यहाँ मन दृश्य होकर उपलब्ध पहले भाषा कहते सर्व के समान विकल्प नारूपी मन द्वैत रूप से ही है ऐसा समझो तरह किम प्रमाणम अमेर व्यतिरिक लक्षण अनुमानम महा क्या प्रमाण है ऐसा कुछ का है फिर इसमें अनुमान प्रमाण है सदावय अधिष्ठान माया कल्पित मना तन्मात्र मित्र था तीन नंबर टिप्पणी इसलिए कर दिया सदा अधिष्ठान में माया कल्पित मन जगत रूपे ने दिखाई रहा है तन मातृत्तम इसलिए माया मना मात्र ही है मनोदृश्य रूपा है ये द्वैत अनुद्ध रूप अनुमान प्रमाण प्रस्तुत कर लिया कथम तेन ही मनसा विक मनसा इति दृश्य मनोदृश्य विक्यम दृश्यमती मनोदृश्यम दृश्य शब्द व्युत्पत्म मनसा विकृश्यंवती मनो दृश्य द्वैतम सर्व मन प्रतिज्ञा इदं द्वैतम सर्व मन प्रतिज्ञा होगी सर्व मन एव तद भाव भाव भावत कि मन है तो वो रहता है मन नहीं है तो वो नहीं है मनसो सो ही अमन भाव है जब मन का अमनी भाव हो गया और निरुद्ध कर दिया बने निरुद्धे शिशु क्या विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्यास या मुक्ति दृष्टिया विवेक दर्शन काभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा ज्वाम तीव्र सर्प लय गुषुप्त रज्जु में जैसा सर्प लय को प्राप्त कर जाता है उसी मन जब सुषुप्ति में लय को प्राप्त